महाभारत शांति पर्व त्र्यधिकत्रिशतमोध्याय प्रकृति संसर्ग के कारण जीव का अपने को नाना प्रकार के कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानना एवं नाना योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करना वशिष्ठवाच एवं प्रतिबुद्धत्वान् अबुद्धम अनुवर्तते देहा देह था जी कहते राजन इस प्रकार जीव बोधहीन होने के कारण अज्ञान का ही अनुसरण करता है इसलिए उसे एक शरीर से सहस्रों शरीरों में भ्रमण करना पड़ता है त्रय्ञो ने सहस्रे सुचित स्वीप्य सीया वह गुणों के साथ संबंध होने से उन्हीं गुणों के सामर्थ्य से कभी सहस्रो बार त्रिय ज्योनियों में और कभी देवताओं में जन्म लेता है मानुषत्वा दिव जाति दिव्य मनुष्य मिवच मनुष्यानम आनन्त्यम प्रतिपद्य कभी मानव ज्योनि से स्वर्गलोक में जाता है और कभी स्वर्ग से मनुष्यलोक में लौट आता है मनुष्य लोक से कभी कभी अनंत नरकों में भी पड़ता है कोषकारो जत्मानी संवरुंधति गुण नित्यम तथा अगुण गुण जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृत गुणों से बन जाता है द्वंद्व मेहती चवंदी गलग्रहे वह दुख सुख आदि द्वंद्व से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है उसे कभी सिर में दर्द होता है कभी आँख दुखती कभी दांत में व्यथा होती और कभी गले में घेघा निकल आता है जलोदर एतृषारोग ज्वरगण विसूचकेष्ठे अग्निद्धे चमापोरपी इसी प्रकार वह जलोदर तृषारोग ज्वर गलगंड गलसुआ विसूचिका हैजा सफेद कोढ़ अग्निदाह सिधमा सफेद दाग या सेहुआ अपस्मार मृगी आदि रोगों का शिकार होता रहता है किसी किसी टीकाकार ने सिद्धमा का अर्थ खांसी और दमा भी किया है परंतु कोष प्रसिद्ध अर्थ सफ़ेद दाग या सेहुआ ही है यान चान्याण द्वंदा प्राकृता शरीरषु उत्पन्नते विचित्राणी चाण्ड सौप्य मनते इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृति प्रकृतिजन्य विचित्र रोग या द्वंद होते हैं उन सब से यह अपने को आक्रांत मानता है तरफ जोनि सहस्त्र कदाचित देवता स्वीम्यभिमान तथा नपी। कभी अपने को सहस्त्रो जोनियों का जीवन जीव समझता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है तथा तो इसी अभिमान के कारण उन उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है शुक्लवासाच दुर्वासा साये नित्यम अधस्तथा मंडूक सायी चथा वीरा संगत तथा चीरधारण आकाशीय शयनम स्थान में इष्ट प्रस्तरे चंटक प्रस्तरे तथा भस्म प्रस्तर शाये तले वीरस्थानां भूपंके भस्मस्तर साये चूमिश्यात वीरस्थान भूपन फलक विविधासु चय्यासुलगृध्यान्वस्था मुंज मेखल श्री सक्षमकृष्ण फल आशा से बंधा हुआ मनुष्य कभी नए धुले सफ़ेद वस्त्र पहनता है और कभी फटे पुराने मैले वस्त्र धारण करता है कभी पृथ्वी पर सोता है और कभी मेढ़क के समान हाथ पैर छिकोड़ कर सहन करता है कभी वीरासन से बैठता है और कभी खुले आकाश के नीचे कभी चीर और वलकल पहनता है कभी ईट और पत्थर पर सोता बैठता है तो कभी कांटों के बिछौनों पर कभी राख बिछा कर सोता है कभी भूमि पर ही लेट जाता है कभी किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहता है कभी युद्धभूमि में कभी पानी और कीचड़ में कभी चौकीयों पर तथा कभी नाना प्रकार की सैयाओं पर सोता है कभी मुंज की मेखला बांधे कोपिन धारण करता है कभी नंग धड़ंग घूमता है कभी रेशमी वस्त्र और कभी काला मृक्चर्म पहनता है श्राणी वाह परिधान व्याघ्र चर्म परिक्षद सिंह चर्म परिधान पट्टवासा तथ कभी सन या उनके बने वस्त्र धारण करता है कभी व्याघ्र या के चमड़ों से अपने अंगों को ढक लेता है कभी रेशमी पीताम्बर पहनता है फल कम तथा चथा कंटक वस्त्र कीटका वसनश्चिर तथा चभी फलक वस्त्र अर्थात भोजपत्र की छाल कभी साधारण वस्त्र और कभी कंटक वस्त्र धारण करता है कभी कीड़ों से निकले हुए रेशम की मुलायम वस्त्र पहनता है तो कभी चितड़े पहनकर रहता है वस्त्रणी चाण्ञ्याणी बहुन्यभिमत्य बुद्धिमान भोजना चित्राणी रत्न विधान च वह अज्ञानी जीव इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र पहनता विचित्र विचित्र भोजनों के स्वाद लेता और भांति भाति के रत्न धारण करता है। एक एक हैतुर्थाष्टम अकाल एव च कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है कभी दिन रात में एक बार अन्न ग्रहण करता है और कभी दिन के चौथे छठे या आठवें पहर में भोजन करता है रात्रि भोजन तथै भोजन सप्तरात्रिक भोजन कभी छह रात बिता कर खाता है और कभी सात आठ दस अथवा बारह दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है मासोपवासी मूलासी फलाहारथ वायुभक्ष कभी लगातार एक मास तक उपवास करता है कभी फल खाकर रहता है और कभी कंद मूल के भोजन से निर्वाह करता है कभी पानी हवा पी कर रह जाता है कभी तिल की खली कभी दही और कभी गोबर खाकर ही रहता है गोमूत्र भोजनश पुष्पाद शैबाल भोजनशिव तथा चाबीन वर्तयन कभी वह गोमूत्र का भोजन करने वाला बनता है कभी वह साग फूल या सेवार खाता है तथा कभी जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है वर्तयन क्षीर्ण पर फल भोजन विविधा चाणी सेवते सिद्धि कभी सूखे पत्ते और पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर रह जाता है इस प्रकार सिद्धि पाने की अभिलाषा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का सेवन करता है चांद्रायण विधिवलिंगा विविधा चांद। चातुराश्रम्य पंथान आश्रयत्य पथान पी कभी विधि पूर्वक चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान करता और अनेक प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी विपरीत पथ का भी आश्रय लेता है उपाश्रमान प्यपरा पाखंड विविधानपि पर विवेकता तथा प्रश्रमण कभी नाना प्रकार के उपाश्रमों तथा भांति भाति के पाखंडों को अपनाता है कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता और कभी झरनों के समीप निवास करता है पुलिना चेवस्थान पुण्यान विभिन्त कभी नदियों के एकांत तटों में कभी निर्जन वनों में कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा कभी एकांत सरोवरों के आसपास रहता है विविताश्चा शैलाना गुहा गृहिणी भोपम्मा विविता जप्या व्रता विविधा चीमान विविधा विविधा तपास यज्ञ विविधाकारान् विधि विविधा तथा कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में जो गृह के समान ही होती है निवास करता है उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप व्रत नियम तप यज्ञ ये विविधाकरण और क्षत्रियो के कर्तव्य का पालन करता तथा कभी वैश्यों और शूद्रों के कर्मों का आश्रय लेता दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार के दान देता है अभिमन्यत्यसमोधा तथा त्रिविधा गुणा सत्व रजस्तम से धर्म काम एव अज्ञान वशव अपने में सत्व रज तम इन त्रिविध गुणों और धर्म अर्थ एवं ताम का अभिमान कर लेता है प्रकृत आत्मात्मा एवं प्रविज्युत स्वाहाकार इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेक विभाग करता है वह कभी स्वाहा कभी स्वधा कभी बसटकार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है याजनाध्यापनम दानम तथे बाहू प्रतिग्रह यजनाध्य यद्यादप किंचन कभी करता और कराता कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता तथा कभी दान करता और प्रतिग्रह लेता है इसी प्रकार वह दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है जन्म मृत्यु विवाद विशसने शुभाशुम सर्वेत आहो क्रियापथम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 रश्मि जाल मेवादित्य तत तत्काल नियम प्रकृति देवी ही जगत की सृष्टि और प्रणय करती है जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी किरणों को सब ओर फैलाता और, और सायंकाल में अपने किरण जाल को समेट लेता है वैसे ही आदिपुरुष ब्रह्मा अपने दिन कल्प के आरंभ में तीनों गुणों का विस्तार करता और अंत में सबको समेटकर अकेला ही रह जाता है आत्मरूप गुणान विविधान हृदय प्रियं इस प्रकार प्रकृति से संयुक्त हुआ पुरुष तत्व ज्ञान होने से पहले मन को प्रिय लगने वाले नाना प्रकार के अपने व्यापारों को क्रिया के लिए बार बार करता और उन्हें अपना कर्तव्य मानता है क्रियाम क्रियाम क्रियापथे रक्त त्रिगुणां तथा तदिति सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म हैं। उस त्रिगुण मयी प्रकृति को विकृत करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में अनुरक्त और प्रवृत्त हो उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है व्याप्तम सर्वम नहीं कथा प्रभो प्रकृति ने इस संपूर्ण जगत को अंधा मना रखा है उसी के संयोग से समस्त पदार्थ अनेक प्रकार से रजोगुण और तमो से व्याप्त हो रहे हैं एवं हैंथिता सवर्तंतिश ममिता जायते धाते मीती निर्तर्तव्याथिता सर्वाणी तीन नप मनतेमु्यथ सुख त्यपी भोक्तव्या मैतानी दी लोक गनपि यह चयन भोक्षा शुभा शुभ फल उदय इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुखादि द्वंदों की सदा पुनरावृत्ति होती रहती है किंतु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि ये सारे द्वंद्व मुझ पर ही धावा करते हैं और मुझे इनसे निस्तार पाने की चेष्टा करनी चाहिए ऐसा मानकर वह दुखी होता है नरेश्वर प्रकृति से संयुक्त हुआ पुरुष मान लेता है कि मैं देवलोक में जाकर अपने समस्त के के फल फल का का भोग करूंगा और किए हुए शुभ शुव कर्मों का जो फल हो वह कर्तव्य सकृत कृत्या सुखम या वन तम तमे सौख्यम जात्याम जात्याम भविष्य अब मुझे सुख के साधन भूत पुण्य का ही अनुष्ठान करना चाहिए उसका एक बार भी अनुष्ठान करने पर मुझे आजीवन सुख मिलेगा तथा भविष्य में भी प्रत्येक जन्म में सुख की प्राप्ति होती रहेगी भविष्य ने महदुखम हिमानुष्यम निरय चापि मज्जनम यदि इस जन्म में मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे यहाँ भी अनंत दुख भोगना पड़ेगा यह मानव जन्म महान दुख से भरा हुआ है इसके सिवा पाप के फल से नरक में भी डूबना पड़ेगा निर्याचापि मानुष्यम काले न साम्य हम पुनः मनुष्यवाच्च देवस्था पौरुषम पुनः नरक से दीर्घ काल के बाद छुटकारा मिलने पर मैं पुनः मनुष्य लोक में जन्म लूँगा मानो ज्योति से पुण्य के फलस्वरूप देवज्योनि में जाऊंगा और वहां से पुण्य क्षीण होने पर पुनः मानव शरीर में जन्म लूंगा मनुष्यत्व लूँगा मनुष्यवाच्च निरय गच्छति या एवं वेतिम वही निरात्मात्म गुण तेना देव मनुष्यु पद्यते इसी तरह बारी बारी से वह जीव मानव जोनि से नरक में और नरक से मानव जोन में आता जाता रहता है आत्मा से भिन्न तथा आत्मा के गुण चैतन्य आदि से युक्त जो इंद्रियों का समुदाय शरीर में ऐसी भावना रखता है कि यह मैं हूँ वही देवलोक मनुष्यलोक नरक तथा त्रिय जोन में जाता है ममत्वनावृत नित्यम तथा परिवर्तित सर्गकोटि सहस्रारिमणाता सो मृत्यु पुत्र आदि के प्रति समता से बंधा हुआ पुरुष उन्हीं के संसर्ग में रहकर सहस्र सहस्त्रकोटि पर्यंत नस्वर शरीरों में ही सदा चक्कर लगाता रहता है यहम कुरते कर्म शुभ शुभ फलात्मक स एवं फलमापनोतिशुलोके सुमृतिमान जो इस प्रकार शुभ शुभ फल देने वाला कर्म करता है वही तीनों लोकों में शरीर धारण करके इन उपरयुक्त फलों को पाता है प्रकृति कुरुते कर्म शुभ शुभ फलात्मक प्रकृतिश तदस्नाती त्रिसलोके वास्तव में तो प्रकृति ही शुभाशु फल देने वाले कर्मों का अनुष्ठान करती है और तीनों लोकों में इच्छानुसार विचरण करने वाली वह प्रकृति ही उन कर्मों का फल भोगती है किंतु पुरुष अज्ञान के कारण कर्ता भोक्ता बन जाता है त्रिअोहनि मनुष्यत्व देवलोह के तथे च त्रीर्ण स्थान चैता तिरयक जोनी मनुष्योनी तथा देवलोक में देव ये जी कर्म फल भोग के तीन स्थान हैं इन सबको प्राप्त समझो आलिंगाम प्रकृति महे तथ पौर समलिंग अनुमान आदिमन मुनिगण प्रकृति को लिंगरहित बताते हैं किंतु हम लोग विशेष हेतुओं के द्वारा ही उसका अनुमान कर सकते हैं इसी प्रकार अनुमान द्वारा ही हमें पुरुष के का अर्थात उसके होने का ज्ञान होता है प्राकृतम लिंगा कर्मी मन्यते पुरुष स्वयं छिद्र रहित होते हुए भी प्रकृति निर्मित चिन्ह स्वरूप विभिन्न शरीरों का अवलंबन करके छिद्रों में स्थित रहने वाली इंद्रियों का अधिष्ठाता अधिकार उन सब के कर्मों को अपने में मान लेता है प्रवर्तन ते गुण स्वी गुण इस जगत में स्रोत्र आदि पाँच ज्ञान इंद्रिया और वाक आदि पांच कर्म इंद्रिया अपने अपने गुणों के साथ गुण में शरीरों में स्थित है अहमेता वै सर्व मध्येताणि निरिंद्रियो मनता भ्रणवाणस निर्भृण किंतु यह जीव वास्तव में इंद्रियों से रहित है तो भी यह मानता है कि मैं ही ये सब कर्म करता हूँ और मुझ में ही सब इंद्रियां हैं इस प्रकार यह छिद्र शून्य होकर भी अपने को छिद्र युक्त मानता है अलिंगोलिंग अकाल काल असत्व असत्व तत्व वह लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर से हीन होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है कालधर्म अर्थात मृत्यु से रहित होकर भी अपने को कालधर्मी अर्थात मरणशील समझता है से विभिन्न तत्व से भिन्न होकर भी अपने को सत्वरूप मानता है तथा महाभूतादि तत्व से रहित होकर भी अपने आप को तत्वस्वरूप समझता है अमृत्युमृत्युमात्मान अचर अच्छरमात्म अक्षेत्र क्षेत्र महात्मा असर्ग सर्ग महात्म वह मृत्यु से सर्वथा रहित है तो भी अपने को मृत्युग्रस्त मानता है अचर होने पर भी अपने को चलने फिरने वाला मानता है क्षेत्र से भिन्न होने पर भी अपने को क्षेत्र मानता है सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं होने पर भी सृष्टि को अपने ही समझता है अतपास्तप आत्मान अगतिर्गतिमात्मन अभो भमात्मान अभयो भयमात्म अक्षर अक्षरमात्मान अबोधित्व वह कभी तप नहीं करता तो भी अपने को तपस्वी मानता है कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने को जाने आने वाला समझता है संसार रहित होकर भी अपने को संसारी और निर्भय होकर भी अपने को भयभीत मानता है यद्यपि वह अक्षर अर्थात अविनाशी है तो भी अपने कुक्षर नाशवान समझता है तथा बुद्धि से परे होने पर भी बुद्धिमत्ता का अभिमान रखता है महाभारत शांति परविशर्म पर जनक संवाद त्रधिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वशिष्ठ और कराल जनक का संवाद विषयक तीन सौ तीनवा अध्याय पूरा हुआ